बेन का जादुई टेलीस्कोप ब्रायन पिटन बेन एक गंदे शहर की पुरानी ऊंची इमारत की 19वीं मंजिल पर रहता था अपनी खिड़की से उसे अन्य पुरानी बहुमंजिली इमारतें और फैक्ट्रियाँ ही दिखाई देती थी वो उसी नज़ारे को हर दिन हर समय देखते देखते तंग आ चुका था उसकी इच्छा थी कि उसकी जिंदगी में कुछ नया और कुछ अद्भुत हो कुछ ऐसा हो जिसकी उसने कभी कल्पना तक न की हो और क्योंकि उसने यह इच्छा नवे दिन के नवे घंटे में और जब वो नब्बे साल में था तब जाहिर की थी इसलिए वाकई में कुछ अद्भुत घटा उसकी इमारत की नौवीं मंजिल पर तमाम कूड़ा कचरा पड़ा था कबाड़ से उसे एक चांदी के रंग का टेलीस्कोप मिला टेलीस्कोप की नली पर सूरज और चांद के चित्र कूदे थे और उनके बीच में एक खुली आंख थी बेन उस अजीब टेलीस्कोप को अपने कमरे में ले गया और फिर उसने खिड़की में से टेलीस्कोप को देखा टेलीस्कोप से देखा ऊंची इमारतों के बीच उसे वो छोटा सा बाजार दिखाई दिया जहां से माँ अक्सर सामान खरीदती थी इतना ही नहीं वो हर दुकान के प्लास्टिक कवर पर गिरी बारिश की बूंदें तक देख सकता था सेबों पर पड़े गड्ढे और दाग नक्शों जैसे दिख रहे थे वहां पर एक भारतीय महिला की कपड़ों की दुकान थी टेलीस्कोप से चमकीले कपड़ों के रंगीन धागे दिख रहे थे एक दुकान स्टील के बर्तनों की थी बेन ग्राहकों के शेहरों के प्रतिबिंब को स्टील के ग्लासों और बर्तनों में देख पा रहा था बेन ने अपने टेलीस्कोप को शहर की दूसरी दिशा में मोड़ा असल में वो वही देख रहा था जो वो रोजाना देखता था पर अब उस, अब उसे चीजें एकदम साफ स्पष्ट दिखाई दे रही थी उन्हें देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ एक फैक्ट्री की दीवार के ऊपर उसने एक बिल्ली को अपने चोट लगे पंजे को चाटते हुए देखा उसने एक बूढ़े आदमी को एक बूढ़े आदमी को झुककर मिट्टी में अपने प्रिय बीजों को बोते हुए देखा वही पास में रेल की पटरी के नीचे अनेकों फूलों वाले खरपतवार उग रहे थे उसने ताल के ऊपर एक ड्रैगनफ्लाई देखी जिसने जिसके पंखों पर गजब की नक्काशी थी गाते समय जब रेन चिड़िया ने अपना मुंह खोला तब बेन को उसकी लाल जीभ दिखाई दी उसने मकड़ी के जाल में सूरज की किरणों को थिरकते हुए देखा अपने टेलीस्कोप में से बेन ने एक मेफ्लाई को उड़ते हुए देखा बैन ने फिर टेलीस्कोप को एडजस्ट किया अब वो समुद्र के पास पहाड़ों पर जमी चमकीली बर्फ देख सकता उसे दूर समुद्र में तैरती एक नौका का लाल पाल एक रुमाल जितना बड़ा दिखा उसने वेल को पानी का एक ऊंचा फवारा हवा में फेंकते हुए देखा उसने गिरते हुए स्नोफ्लेक्स देखे हर एक का कुछ अलग आकार था और बर्फ के दो ऊंचे खंडों के बीच उसने एक दो एक दोहरे इंद्रधनुष को देखा उसने पौधों को सूरज की गर्मी सोखते देखा उसने सूर्य के प्रकाश को स्नो पर गिरते देखा और जमी हुई बर्फ के नीचे उसने सर्दियों के फूलों को खिलते हुए देखा एक बार बेन ने फिर से टेलीस्कोप को एडजस्ट किया अब वो वापस फिर से अपने शहर में था वहां सूरज ढल रहा था, और वाला था उसने उल्लू की अपने बिल में तेजी से भागते हुए देखा बेन ने रात के कीटों को भिन देखा जैसे वो नाइट जार के संगीत पर थिरक रहे हो उसने कीट की पीठ पर चांद का साफ प्रतिबिंब भी देखा चांद के क्रेटर्स और पथ पथरीली जमीन पर टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष यात्रियों की पदछापों को पकड़ा बेन ने फिर टेलीस्कोप में से देखा बाकी ग्रह पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगा रहे थे उसने उन असंख्यों टिमटिमाते तारों को देखा जिनको रात ने ही जन्म दिया था बेन अब तक थक चुका था और उसका दिमाग जादुई चीजों से पूरी तरह भर गया था उसने टेलीस्कोप को संभाल अपनी दराज में रख दिया और फिर वो बाहर देखने लगा ऊँची बिल्डिंग्स और फैक्ट्रियां अभी भी वही थी पर अब उसे पता था कि उनके आगे भी खोजने के लिए एक नई दुनिया थी बहन अब दुनिया को अपने पुराने तरीके से फिर कभी नहीं देखेगा समाप्त